प्रभु छन महा माया सब काटी जिमिर उम फाटे रावण एक खुसुर हर से फिरे सुमन बहु प्रभु पर बर से भुज उठाई रघुपति कपि फेरे फिरे ए एक कै कन सब तेरे प्रभु बल पाए भालुकपे धाए तरल मही मये प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है नष्ट हो जाती है अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए भुजा उठाए रघुपति कपेरे श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट आए प्रभु का बल पाकर रिच्छ बानर दौड़ पड़े जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए अस्तुति करत देव तन् देखे भैक मिनके लेखे सठहू सदा तुम मोर मरायल अस कह कपी अस कह कोपि गगन पर धायल हाँ हाँ कार करत सुर भागे खलहू जाहु कह मोरे आगे देख बिकल धायो सूर्य चरण दधाय भूमि गिरायो देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा मैं इनकी समझ में एक हो गया परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ और कहा अरे मूर्खों तुम तो सदा के ही मेरे मरेल मेरी मार खाने वाले हो ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा देवता हाहाकार करते हुए भागे रावण ने कहा दुष्टों मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया गह भूमि पारो लात मार बालि सुत प्रभु पहि गयो संभारी उठ दस कंठ घोर कठोर रव घर जत भि दाप चाप चढ़ाई दस सही। सकल जबल उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली अंगद प्रभु के पास गए रावण संभलकर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा वह दर्प करके दसों धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा तब रघुपति रावण के शेष भुजा सर चाप काटे बहुत बड़े पुणे जिमती रथ कर पाप तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएँ बाण और धनुष काट डाले पर वे फिर बहुत बढ़ गए जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं सिर भुज दे पुकेरे भालू कपिन मर तूढ़ीसा भाई को भाल भट की मारुतन नीला बानर राज दु शिला विटप मही धर करहि प्रहारा स्वयगिर तरु गही कपिन सुमारा सत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े बालीपुत्र अंगद मारुति हनुमान जी नल नील बानर राज सुग्रीव और द्विविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं वह उन्ही पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है एक भागी एक लातन मारी तब नन नील सिरन चढ़ गय नखन त्रिल देखी भारे, धरन कहो भुजा पसारी गहे न ही पर फिर ही, जन जुग देखा भारी बन च रहे कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए पर वे पकड़ में नहीं आते हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे होंपी कूद महिपटक भज भुजा मरो सकोपदस धनु कर ली शरण मारी घायल कपि की हनुमदादि मूर्छित कर बंदर पाई प्रदोष हरस दस कंधर मूर्छित देख सकल कपे बेरा जामवंत धाय रन तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया पृथ्वी पर पटकते समय उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे उसने क्रोध करके हाथों में दसों धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जाम दौड़े संग भालु भूधर करु धारी मारन लगे पचारी पचारे भयव क्रोध रावण बलवानाम गही पट कही भटना देखे भालू पति ने जदल घाता को उर सिलाता के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा जामबुआन ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके द्रामण की छाती में लात मारी उर लात घात प्रचंड लागत विकल रथ ते मही परा गह भालु भी सहु कर मनु कम लनी बसे निधु करा मुरछित बहोरी भाल पति प्रभु गयो। संदन ही सूत जतन करत भयो छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा उसने बीसों हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों उसे मुरछित देखकर फिर लात मारकर कर वृक्ष प्रभु के पास चले गए रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा मुर्छा विगत भाल सबयाए प्रभु पास निचरण सकल रावे घेर रहे अति त्रास मूर्छा दूर होने पर सबरी बानर प्रभु के पास आए उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया